श्री विष्णु विष्णुसहस्रनामस्त्र शांक्यम भोजनं भोक्ता सहिष्णुतापुनसुभ भ्रजिष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु विश्वयोनि अनसु करसत्वाद् प्रकाशरस भ्राजिष्णु एक होने के कारण भ्रजिष्णु है भोज्यूप भोज्य होने से प्रकृति यानी माया को भोजन कहते हैं अतः माया रूप से भगवान भोजन है पुरुष रूपेण ताम इति भोक्ता उसे पुरुष रूप से भोगते हैं इसलिए भोगता है हिरण्याक्षादीन सहते अभी भवती सहिष्णु हो हिरण्याक्ष आदि को सहन करते हैं अर्थात उन्हें नीचा दिखाते हैं इसलिए भगवान सहिष्णु हैं हिरण्यगर्भरूपेण जगदादा उवत्प्य स्वयंति जगदादिज जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होते हैं इसलिए जगदादिज हैं अघम न विद्यते शेत अन पाप्मा श्रुते है भगवान में अघ अर्थात पाप नहीं है इसलिए अनघ हैं श्रुति कहती है वह पापहीन है विजयते ज्ञान वैराग्यवरियार्गुण विश्व मिति विजय है ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों से विश्व को जीतते हैं इसलिए विजय है या तो जयत्यतिशेते सर्वभूता स्वभावतो तो जेता क्योंकि स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतते अर्थात उनसे अधिक उत्कर्ष प्राप्त करते हैं इसलिए जेता है विश्वम योनिर विश्व योनिर्यस्य विश्वचाष योनिश्चेति विश्व योनि विश्व उनकी योनि है अथवा विश्व और योनि दोनों वही हैं इसलिए विश्व योनि है पुनः पुनः शरीरेश वसती क्षेत्रेणे पुनर्वसु क्षेत्रज रूप से पुनः पुनः शरीरों में बसते हैं इसलिए पुनर्वसु हैं उपेन्द्रो वाहमन प्राशुरमोघ शुचिर्जि अतिद्र संग्रह सर्व उपेन्द्रो वमनसुर्मोघ शुतिरूर्जि अतीन्द्र संग्रह सर्गो उर्जितः उपेन्द्र संग्रहः सर्गः संग्रह नियमः यमः इंद्र नेति नुजत्तिपेन्द्र यद्वा उपर इंद्र ममोपरी यथेन्द्र स्थापित गोभीरेशर उपेन्द्र कृष्ण गास्ती भुविदेवता हरिवंशे इंद्र को अनुज रूप से उपगत अर्थात प्राप्त हुए थे इसलिए उपेन्द्र है अथवा इंद्र से ऊपर इंद्र है इसलिए उपेन्द्र है हरिवंश में कहा है क्योंकि गौवों ने आपको मेरे ऊपर मेरा इंद्र स्वामी बनाया है इसलिए हे कृष्ण लोक में देवगण उपेन्द्र कहकर आपका गान करेंगे बलिम वामन रूपेण या वामनह याचीत वाणि वामजनीय वामन मध्यवामनम आसीनम विस्वेदे व उपास मंत्रवर्णा वामन रूप से बलि से याचना की थी इसलिए वामन है अथवा भली प्रकार भजने योग्य होने से वामन है जैसा कि मंत्रवर्ण है मध्य में स्थित वामन की विस्वेव उपासना करते हैं स एव जगत्र क्रमण प्रांशुरभूदित ही प्रांशु तोए तो पतिते हस्ते वामनोभूद वामन सर्वमयम रूपम दर्शयामास वै प्रभु भूपाद्यौषिषा से चंद्रात्यौचुषी इदि विश्व दर्शय्वा तस्क्रम तो भूमि चंद्रादितौसनाभ नाभ्यां तो दिव्या क्रम्माण से जानुर्मूल व्यवस्थित इति प्राशुत्म दर्शयति हरिवंश वे ही तीनों लोकों को लाँघने के समय प्राणसु अर्थात ऊँचे हो गए थे इसलिए प्रांशु है बलि के किए हुए संकल्प का जल हाथ में गिरते ही वामन जी अवामन हो गए उस समय प्रभु ने अपना सर्वदेवमय रूप दिखलाया पृथ्वी उनके चरण आकाश सिर तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र थे इत्यादि रूप से रूप दिखलाकर हरिवंश में उनकी प्राणसुता अर्थात ऊंचाई का इस प्रकार वर्णन किया है पृथ्वी को मापते समय सूर्य और चंद्रमा उनके स्तन के समीप हो गए फिर आकाश को मापते समय वे उनके नाभि पर आ गए तथा स्वर्ग को मापते समय उनके घुटनों पर ही रह गए नमोघम चेष्टितम यश अमोघा जिनकी चेष्टा मोघ व्यर्थ नहीं होती वे भगवान अमोघ हैं स्मरताम स्वताम अर्चयताम च पावनवाद शुचि अस स्पर्श से महान शुचि इति मंत्रवर्णा स्मरण तुति और पूजन करने वालों को पवित्र करने वाले होने से भगवान शुचि हैं इस विषय में यह मंत्रवर्ण है इसका स्पर्श इस भी महान शुचि है बल प्रकर्षालिवात ऊर्जित अत्यंत बलशाली होने के कारण उर्जित है अतिद्रम स्थितो ज्ञानैश्वरिया स्वभाव सिद्धिरी अतिद्र अपने स्वभाव सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्यादि के कारण इंद्र से भी बड़े चढ़े हैं इसलिए अतिन्द्र हैं सर्वेशा प्रतिसंहारातः संग्रह प्रणय के समय सबका संग्रह करने के कारण संग्रह है सृज्य रूपतया सर्गहेतुवाद तो वर्ग सृज्य अर्थात जगत रूप होने से अथवा सृष्टि का कारण होने से सर्ग है एक जन्मादि रहित जन्मादिहितया धृत आत्मा सह ऋतात्मा जो जन्मादि से रहित रहकर अपने स्वरूप को एक रूप से धारण किए हुए हैं वे भगवान ऋतात्मा हैं स्वेशु स्वेश प्रजा नियम यतीम नियम अपने अपने अधिकारों में प्रजा को नियमित करते हैं इसलिए नियम है अंतर अंतर्यचिति यम अंतकरण में स्थित होकर नियमन करते हैं इसलिए यम है वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधु अतिद्रियो महामा महोसाहो हो महाबल वेद्य वैद्य सदा योगी वीरहा माधवः अतिन्द्रियः माधव मधु अतीन्द्रिय महामत्साह महाबल निस्त्रीयसारथिभिवेदनाहवाद वैद्य कल्याण के इच्छा वालों द्वारा जानने योग्य हैं इसलिए वेद्य हैं सर्वविद्या वेदित वैद्य सब विद्याओं के जानने वाले होने से वैद्य हैं सदा सदा योगी सदा प्रत्यक्ष स्वरूप होने के कारण सदा योगी है धर्मणा वीरान्न असुरा हती वीरा धर्म की रक्षा के लिए वीरों को यानी योद्धाओं को मारते हैं इसलिए वीरहा है माया विद्या पति माधवह माँ विद्या च हरे प्रोक्ता तस् भवान्न तस्मान माधव नामी धव स्वामी शब्द हरिवंशे माँ अर्थात विद्या के पति होने से माधव है हरिवंश में कहा है हरि की विद्या का नाम माँ है और आप उसके स्वामी हैं इसलिए आप माधव नाम वाले हैं क्योंकि धव शब्द स्वामी का वाचक है यथा प्रीति प्रीतिमुत्पादयती अयम अपनी तथेति मधु जिस प्रकार मधु शहद अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न करता है उसी प्रकार भगवान भी करते हैं इसलिए वे मधु हैं शब्दादिहित्वाद्रिया इति अतिंद्रियः शब्द शब्दमस्पर्शम श्रुते है शब्दादि विषयों से रहित होने के कारण भगवान इंद्रियों के विषय नहीं है इसलिए अतीन्द्रिय है श्रुति कहती है अशब्द है अस्पर्श है माया विना माया मायाकारिवात्त महामाया मम माया इति भगवत बचनात् मायावियो पर भी माया फैला देते हैं इसलिए महामाया है भगवान का वचन है मेरी माया अति दुस्तर है जगत उत्पत्ति स्थिति लयार्थ मुद्युप्त वातः महोत्साह है जगती उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने के कारण महोत्साह है बलिनाम भी बलवत्वात बलवानों में भी अधिक बलवान होने के कारण महाबल है महाबुद्धिर्मीरजो महा महाशक्तिर्महा अनिर्देश वपु श्रीमान अमेजात्मा महादुति महाबुद्धि महावीर्ज महाशक्ति महा अनिर्देश्य महाद्युतिर्देश वपु श्रीमात्मा महाधृक् धृक् बुद्धिमता महा बुद्धिमतवात्म महाबुद्धि बुद्धिमानों में भी महान बुद्धिमान होने के कारण महाबुद्धि है महदुत्पत्तिण्याल वीर्यम से महावीर्य संसार की उत्पत्ति की कारण रूप अविद्या भगवान का महान वीर्य है इसलिए वे महावीर्य हैं महति शक्ति सामर्थ्यम अशेति महाशक्ति उनकी शक्ति अर्थात सामर्थ्य अति महान है इसलिए वे महाशक्ति हैं महति ज्योतिर्बायाभ्यंतरा चेति महाद्युति स्वयं ज्योति ज्योतिषा ज्योति इत्यादि श्रुति है उनकी बाह्य और अभ्यांतर अभ्यंतरद्युति महान है इसलिए वे महाद्युति हैं इस विषय में स्वयं ज्योति है ज्योतियों का ज्योति हैं इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण है इदम तदिति निर्देषुम जन्न शक्य थे परस्वेद तद निर्देश वपुरश्येती अनिर्देश वपु अज्ञेय होने के कारण जो वह यह है इस प्रकार दूसरों के लिए निर्दिष्ट न किया जा सके उसे अनिर्देश कहते हैं भगवान का वपु अर्थात शरीर अनिर्देश है इसलिए वे अनिर्देश वपु है ऐश्वर्य लक्षणा समग्रा श्रीयस्य स श्रीमान जिनमें ऐश्वर्यरूप समग्र श्री है वे भगवान श्रीमान है सर्वही प्राण अमेया बुद्धिरात्मा यमेत्मा जिनकी आत्मा बुद्धि समस्त प्राणियों से अमेय अर्थात अनुमान न की जा सकने योग्य है वे भगवान भगवान्मेमा हैं महा्रिम गिरिम मंदरम गोवर्धनम चमृतमथने गोरक्षणे चृतवा यम अमृत मंथन और गोरक्षण के समय क्रमशः मंदराचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण किया था इसलिए भगवान महाद्रिधृत हैं यह शब्द शांत है अर्थात महाद्रिधृष शब्द का प्रथमांत रूप है